सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल्तम वाग्ममृतम जगत्प्रेबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणाया प्रवर्तिहंबराकूपोपी तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम हम श्रीगुरून् वैष्णवां श्री रूप साग्र जा सहगण रघुनाथन्तम तम, तम सजीव साद्वैतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण ली विशाखान्विता आजान लंबित भुजौ कनकावदीर्तन कमलायता जगत प्रिय कृष्ण ंदे दुर्शाम वक्षो ज प्रणीकृते विलसती स्निग्धोंगस्वत काश्मीर तलशोणिमो पस्ूरिका नीलिमा श्रीखंडम लहरी निर्व्याज निव्याजमातन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चरोतम दिवीं सरस्वती व्यास तथो जयत वाछाकलभ्य कृपाद्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में श्रीजीवे मन मृदया तुलसी काननम यत्र यत्र का पद्मना पुराण पठनम तिहतो हरीन बहरी पारो मंगल श्री चैतन्य चरताम श्रीमद महाप्रभु गंभीरामे अपनी लीला के पीछे के सात वर्षों में आठ वर्षों में अपूर्व श्री राधा भाव में अवस्थित होकर आप प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं और श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका विशेष रूप से श्रीमंत महाप्रभु अंत स्वरूप में माने अंतरदशा में महाप्रभु आस्वादन करते हैं। तीन दशाएं हैं एक है अंतर्दशा दूसरी है बाह्य दशा तीसरी है अर्ध अर्धबाह्य दशा बाह्य दशा में यथावस्थित देह का बोधन रहता है और यथावस्थित देह उसकी आवश्यकताएं उनकी अपेक्षा रहती है अंतर दशा में यथावस्थित शरीर का बोध नहीं रहता है और साधक का जो अपना स्वरूप है नृत्य परकर का भी जो अपना निज का जो भाव में प्रेम में स्वरूप है उसमें भी विराजमान रहती है जैसे श्री राधा रानी कभी कृष्ण का चिंतन करते हुए लीला में खो डूबी हुई हैं। कभी उनको अपने परिवेश का अपने बाहर के वातावरण का ध्यान है कभी नहीं है कभी बाहर का भी ध्यान है जटला जी को उत्तर भी दे रही हैं मुखरा जी को उत्तर भी दे रही हैं और शाम श्यामचंद्र के चित्त का ध्यान भी कर रही हैं पर व्यसन आदि की तरह से घर के कामकाज को भी संभाल रही हैं तो बाहर बहिज्ञान भी है और चित्त प्यारे की लीला का स्मरण करते हुए भी विराजमान है यह है अर्धबाहषा और कभी अंतर अंतरदशा में बाहर का होश ही नहीं है और वे केवल उस लीला का ही चिंतन करते हुए विराजमान है जहां बाह्य यथावस्थ शरीर का ध्यान नहीं है देश काल पात्र इनका भी जहां ध्यान नहीं है उस समय अंतर दशा में जो दशाएं उत्पन्न होती हैं जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उनको ही कहते हैं दिव्य उन्माद वो दिव्य उन्माद में भी कुछ ऐसे अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं जो सामान्य प्राकृत देह में नहीं हो सकती हैं ऐसे दिव्य उन्माद श्री प्रिया जी में उत्पन्न होते हैं जैसे आठ सात्विक भावों का एक काल में उदय होना ये मनुष्य देह में इतनी सामर्थ्य नहीं है यहां तक कि श्याम सुंदर में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है सामरा कमजोर है प्रिया ज्यादा ताकतवर है प्रिया में जिस समय बिरा दशा उत्पन्न होती है उस समय श्री प्रियाजू के हाथ पैर दीर्घ दशा को प्राप्त नहीं होते हैं उनमें कूर्म दशा नहीं होती है तो सामर्थ थोड़ा कमजोर है इसलिए वहां पर कूर्म दशा या दीर्घ दशा उत्पन्न हो जाती है शिप्रिया में विरह भाव को सहन करने की सामर्थ्य श्यामचंद्र की अपेक्षा कहीं अधिक है तो श्री महाप्रभु अब बाह्य दशा में आ गए। पहले सुकृत लभ्य कृष्ण फेला लव उनका अपूर्व आस्वादन प्राप्त कर रहे थे और अंतर दशा में श्री उस इतनी तीव्रता उत्पन्न हो गई थी इतनी सूक्ष्मता उत्पन्न हो गई थी कि उस सूक्ष्मता में वे प्रसाद के भीतर जो घटक हैं, उन घटकों के भीतर भी विराजमान श्री कृष्ण के अधरामृत उसके माधुर्य का वे विशेष रूप से आस्वादन कर रही थी और घटकों के ऊपर उनकी दृष्टि नहीं थी कृष्ण माधुरी के ऊपर ही दृष्टि थी ये प्रिया जी की विशेषता है उनकी नाक में इतनी विशेषता है कि वन में इतने फूल खिल रहे हैं परंतु तो इतने फूल खुलते हुए भी वे पहचान जाए कि ये श्याम सुंदर की माला की गंध है माला में भी ये कुंद की पुष्प की गंध है कु के पुष्पों में भी श्री प्यारे की जो अंग गंध वो बसी हुई यहां से आ गई कुंद कुलपते ये बात गंधा ये इतनी बबिकी के साथ में पहचान पाना ये हर एक के बस की बात नहीं है जहां ऊपर की गंध उनके भीतर छपी छुपी हुई जो गंध है उसका वे आस्वादन प्राप्त करती हैं कहीं बादल के भीतर श्री कृष्ण के छिपे हुए स्वरूप कृष्ण के जो कहीं समानता है उस समानता को देख करके वस्तु को हटा कर के वस्तु के भीतर अपने प्रिय के स्वरूप का भी कर लेती हैं तो यहाँ पर जो पूरा विवरण है वो इस बात की ओर कहीं संकेतित करता है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनमें बाहर का जो स्वरूप है उसके भीतर छिपा हुआ जो सूक्ष्मतम अंश है उसका कैसे आस्वादन श्री महाप्रभु ले रहे हैं श्री राधा राधारानी ले रही है हरेक उस आस्वादन को लेता है हरे कहीं जो घटक हैं इंडिग्र हैं उनमें उलझ करके रह जाता है कि इसमें इलायची की सुगंध आ रही है कि इसमें लौंग की सुगंध आ रही है इसमें उलझ करके रह जाएगा परंतु श्री कृष्ण के अंग की गंध को कृष्ण के अधरामृत की गंध को कहीं पहचानना यह श्री प्रिया जी की विशेषता है महाप्रभु साधकों को कहीं स्व के द्वारा यह भी दिखाते हैं कि साधक को अपने नियम में पक्का होना चाहिए अत्याहारो प्रयास्यो प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लौलियम भक्ति विनश्य तो यदि अनियम आग्रह होगा नियम का आग्रह नहीं रखा गया तो फिर भजन में शिथिलता आ जाएगी इसलिए नियम का पालन करने का आग्रह रखना चाहिए यद्यपि नियम का आग्रह मैं रख रहा हूं यह अभिमान उचित नहीं है नियम पालन करते हुए भी ये अभिमान रखना चाहिए कि श्री ठाकुर मुझसे करा रहे हैं ये मूल बात बात है परंतु तो अपनी तरफ से नियम का आग्रह साधक को रखना है क्योंकि नियम के बहाने भजन बन जाता है यदि नियम नहीं होगा तो भजन नहीं बनेगा नियम तो पूरा करना ही है चाहे मन नहीं लग रहा है तब भी नियम पूरा करना है तो वस्तु शक्ति कहीं न कहीं कभी न कभी आकर्षित कर लेगी कुछ देर के लिए मन नहीं लगेगा कुछ देर के लिए वस्तु शक्ति कहीं आकर्षित करेगी तो वस्तु में भी शक्ति है तो तीन प्रकार की जो शक्तियां हैं वे मिला मिल करके काम करती हैं इस बात का पूर्व प्रसंगों में भी यथा समय निरूपण किया जा चुका है कि तीन शक्तियां हैं एक शक्ति जो है वह है जिसको तंत्र शास्त्र में कहा गया अणव उपाय अणु जो जीव है उसके द्वारा किया गया उपाय आणव उपाय जीव है अणु और अणु के द्वारा किया गया उपाय माने हम अपने एफर्ट्स भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं अपने प्रयास भी हम कर रहे हैं तो हमारा प्रयास तो पहले होना ही है वो तो बेसिक है हम अपना प्रयास तो करेंगे ही करेंगे और अपना नियम जो लिया है उस नियम का पालन करेंगे फिर दूसरी शक्ति काम करेगी वो है माने मंत्र में कोई शक्ति है स्थान में कोई शक्ति है वस्तु में कोई शक्ति है उसका पालन करने पर कोई उपाय को हमारा जो प्रयास है वह कहीं अधिक फलदाई होगा एकादशी के दिन यदि है तो एकादशी जो काल है उस काल का कोई प्रभाव उस दिन हमारे जब को कहीं अधिक तीव्रता प्रदान करेगा तो देश काल पात्र इनके प्रभाव भी कहीं कहीं हमारे ऊपर असर डाले या अमूक स्थान पर नीला स्थली पर बैठकर के जब किया जा रहा है वृंदावन में बैठकर के जब किया जा रहा है तो जो वस्तु शक्ति है उसका प्रभाव तो काल का प्रभाव है कहीं वस्तु शक्ति का प्रभाव है कहीं श्री गुरुदेव या अमुख तिथि है उस तिथि का प्रभाव श्रीमद गुरुदेव या संत की कृपा कहीं ऊर्जा विराजमान है और उस स्थान पर यदि कार्य किया जा रहा है किसी महापुरुष की संगति में बैठकर के संत की संगति में बैठकर कर कोई कार्य किया जा रहा है तो वो उपाय कही कहीं ना कहीं वहां पर वस्तु शक्ति काम कर रही है उस वस्त्रु शक्ति के उपाय को हम कहेंगे शक्ति उपाय शाक्तोपाय तो अपना उपाय भी होना चाहिए उपाय भी होना चाहिए पंत इन दोनों उपायों को फलीभूत करने वाली वस्तु कौन सी है वो है शामह उपाय ठाकुर जी की कृपा कृपा का जो उपाय है वो कृपा है तब वस्तु शक्ति भी प्रभावित कर रही है और तब हमारा अपना प्रयास भी काम कर रहा है तीनों वस्तुएं मिलकर के एक कंपाउंड वह वस्तु को के प्रभाव को उत्पन्न करता है शक्ति मंत्र की शक्ति भी काम करेगी हमारा अपना प्रयास भी काम करेगा साथ के साथ में श्री गुरुदेव की कृपा भी विशेष रूप से काम करेगी तो श्रीमद महाप्रभु अपने नियम का पालन कर रहे हैं तो मध्यान्हला भिक्षा निर्वाहण जो मध्यान्ह के जो नियम हैं संन्यास के भाई समझा करनी है कई स्मरण करना है पूजन करना है तो उसको भी श्री महाप्रभु पूरा कर रहे हैं कार्य करके दो करके गीताय तो उनको करके फिर निर्वाह कर रहे हैं भिक्षा कर रहे हैं कृष्ण अधरामृत सदा अंतरे स्मरण कृष्ण के अधरात का स्मरण करते हुए श्री महाप्रभु विराजमान है और जो प्रेष धर्म है उन परेश धर्मों का श्रीमंद महाप्रभु निरंतर निरंतर पालन करते हैं सन्यास ग्रहण करने में इस शब्द का तीन बार उच्चारण किया जाता है ये समझिए तीन तलाक है <laughs> पर शब्द जो है उसका तीन बार उच्चारण किया जाता है अः जो विरक्त आश्रम है विरक्त आश्रम को ग्रहण करते समय भी बाबा जी लगोटी जिसमें धारण करते हैं तो समय भी माने जब बेश, चाहे विधि से धारण किया गया हो और चाहे जो परमहंस विधि है उसके द्वारा विरक्त बेश धारण किया गया हो दोनों ही विधियों के द्वारा शौक विधि में हवन हाँ इत्यादि करके पूरी शास्त्रीय विधि से फिर दंड और जो बहरबास जो योग पट्ट है उस योग को दंड को इनको शास्त्रीय विधि से वहां बिरजा हवन करके फिर उन वस्तुओं को ग्रहण किया जाएगा वहां पर भी प्रैश जो प्रईष है वो ही मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है गुरुजी कहते हैं और उसका शिष्य बाद में उच्चारण करता है जो घए प्रत्यय के करके प्रवसरपूर्वक ईष धातु है या धातु है ई धातु है गो तो उसमें अर्थात अब, अब तुम यहां से जाओ भागो ये ये जो है ये तो जो वहां पर तो ये महाप्रभु जब प्रेष धर्म धारण करके पधारे हैं तो उसके जितने भी नियम हैं उन नियमों का भी वे पालन कर रहे हैं तो महाप्रभु ने अपना कार्य मध्यान्ह्य जो है उन मध्यान्ह्य को पूरा किया तो मध्यान करिया कई भिक्षा निर्वाहण मध्यान्ह करने के बाद में भिक्षा का महाप्रभु ने निर्वाहन किया अपना नित्य नियम पूरा किया और नियम पूरा करके भिक्षा निर्वाहन करे हैं कृष्ण अधराम भीतर स्मरण कर रहे हैं बाह्य कृत्य केम गर्भर मन महाप्रभु सबसे अर्थ बाह्य दशा का वर्णन कर रहे हैं कि कृति भी कर रहे हैं मन किसी से बोल रहे हैं उसकी बात का जवाब दे रहे हैं उचित कार्य कर रहे हैं व्यवहार कर रहे हैं किसी का स्वागत करना किसी को विदा करना किसी को आशीर्वाद देना ये सब भी कर रहे हैं और इन सबों को करते करते भी और श्री महाप्रभु प्रेम में मन मन जो है वो प्रेम में ही एकमात्र डूब रहा है कष्टे संवरण करें आवेश परंतु तो अपने भीतर के प्रेम को महाप्रभु बड़े कष्ट के साथ में संबरण करते हैं छिपाने का प्रयास करते हैं निज साधन निज भाव उसको छिपाने का प्रयास करना ही चाहिए महाप्रभु उसको छिपाने का प्रयास करते हैं और आवेश सघन परंत फिर भी महाप्रभु का लीला में सघन आवेश है कृष्ण माधुरी के आस्वादन में सघन आवेश होकर के विराजमान हैं। ऊपर से दिखा रहे हैं निज साधन उसके लिए कहीं कहा कि मात्र जारबत रोपनीय है अपने साधन को किसी को बताना नहीं चाहिए अपनी स्पूर्ति को किसी को बताना नहीं चाहिए उसको छिपा करके रखना चाहिए तो महाप्रभु भीतर उसे छपाने का प्रयास करते हैं अपने भीतर के मन को और ऊपर से सब कोई यथा योग्य उत्तर दे रहे हैं पंत जो पहचानने वाले हैं वे पहचान जाते हैं संध्याकृत करे पुनः निज गण संगे निर्वृत वसी नाना कृष्ण कथा रंगे महाप्रभु संध्याकृत के अपने अपने भक्तों के साथ में ंत में बसते हैं और एकांत में निवास करते हुए कृष्ण कथा उनके समय ही उनके द्वारा ही अपने बीच के समय को व्यतीत कर रहे हैं तो पूजा श्रमणादि भी कभी पूजा होते हुए ठाकुर जी का दर्शन और कभी कृष्ण कथा के द्वारा ठाकुर को लाल लगाना तो जो कथा का गायन है वह कथा का गायन लीला का गायन पद का गायन या भी श्री प्रियालाल को लाल लड़ाने के लिए है प्रियालाल को लीला में प्रवृत्त करने के लिए है अतः ना हमारे वृंदावन के जो रसिकजन हैं, उनके वचन हैं कि नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट जहाँ नाम वाणी है वहां पर श्याम श्यामा प्रकट है बाी श्री ध्रुवदास की जनन बनाए नैन रसकों की जो बाणी है वो बाणी चश्मा है जिस चश्मा से देखा जा सकता है तो बाणी श्री ध्रुवदास की जनन बनाई नैन ये बाणी नहीं है ये नेत्र है जिसके द्वारा किसी कस, वस्तु को देखा जाएगा इसलिए रसकों की जो बाणी है वो रसकों की बाणी भी उस लीला का दर्शन कराने वाली हो करके विराजमान तो महाप्रभु उस समय श्री इत्यादि जो महापुरुषों की बानी है। उस महापुरुषों की बानी का आस्वादन करते हैं और आस्वादन करके उस लीला का दर्शन करते हुए विराजमान है तो निर्भते बसीला नाना कृष्ण कथा रंगे श्री कृष्ण कथा उनका ही अपूर्व आस्वादन लेते हुए श्रीमद महाप्रभु विराजमान होते हैं रंग जो है वो युद्ध के अर्थ में आता है रंग शब्द कहीं नृत्य के अर्थ में आता है कहीं रंग के अर्थ में आता है अनेक अर्थों में रंग शब्द का प्रयोग होता है तो श्री महाप्रभु उस आस्वाद को प्राप्त करते हुए विराजमान होते हैं विशेष रूप से गोविंद प्रसाद आने पूरी भारती रे प्रभु किचू पठा श्री महाप्रभु के संकेत से गोविंद जो शेष प्रसाद बचा था उस शेष प्रसाद को लेकर के आए जगन्नाथ जी का और कुछ प्रसाद जो है वो परमानंद परमानंदी भाव श्री ब्रह्मानंद भारती इनके लिए भी श्री महाप्रभु ने भिजवाया है जो वस्तु है वो इत्यादि के जो छह लक्षण हैं भूमते तो जो जो महाप्रभु को प्राप्त हुआ उसको कहीं प्रदान करने के लिए सबको भी वो प्रसाद दिया और सबको प्रसाद दे करके श्री परमानंद पुरी ब्रह्मानंद भारती इनके लिए भी वो प्रसाद कहीं भिजवाया है श्री गोविंद ने उस प्रसाद को सबको दिया है रामानंद सार्वम स्वरूप आदि घोणे दिल करिया बांटने प्रसाद तो बांटने की चीज ही है इसलिए श्री रामानंद राय सार्व भट्टाचार्य स्वरूप दामोदर इन सबको महाप्रभु ने प्रसाद उस समय बांटा है प्रसादे है, माधुर्य कर आस्वादन अलौकिक सवाल विस्मित्री महाप्रभु के श्री हस्त से दिया गया जो प्रसाद उसका कुछ कुछ फल भी कुछ अधिक सामान्य साक्षात प्रसाद को प्राप्त करने पर और श्रीमन महाप्रभु के प्रसाद को प्राप्त करने पर प्रसाद रूप में भी प्रसाद कृपा सहित जो प्रसाद प्राप्त हुआ उसके आस्वाद में भी सबको अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है इसलिए प्रसाद सौरभ्य प्रसाद की सुगंध प्रसाद का माधुर्य अद्भुत है और अलौकिक आस्वाद सबको आज विशेष रूप से महाप्रभु की जो कृपा है उसके द्वारा अलौकिक आस्वाद की प्राप्ति हुई तो शक्ति भी काम कर रही है और वस्तु शक्ति के साथ साथ जो शाम्भव शक्ति है वो शाम्भव शक्ति भी कल्याण करने वाली जो शक्ति है कल्याण शक्ति वो कल्याण शक्ति भी विशेष रूप से कार्य कर रही है सब लोगों का अपना प्रयास फिर वस्तु शक्ति का प्रयास और फिर इसके बाद में महाप्रभु के श्री से समर्पित किया गया प्रसाद उसकी जो कृपा शक्ति है वो भी विशेष रूप से कार्य कर रही है इन सब का आज महाप्रभु ने ऐसी कृपा की सबके हृदय में कोई अलौकिक आस्वाद प्राप्ति हुई और अलौकिक आस्वाद की, की प्राप्ति होकर करके सभी नित्य प्रसाद प्राप्त करते हैं परंतु तो आज कुछ खास बात हुई महाप्रभु नित्य प्रसाद प्राप्त करते हैं परंतु तो आज कुछ खास बात हुई क्योंकि महाप्रभु शुरू से ही उस समय राधाभाव में डूबे हुए थे इसलिए भीतर का जो आस्वादन है वो विशेष रूप से महाप्रभु को प्राप्त हुआ और महाप्रभु की कृपा अन्य लोगों के ऊपर भी संचलित हो गई है ये वस्तु की कैसे प्रसाद महा महाप्रसाद बनता है ये एक पद्धति यहां पर निरूपण कर दी कि व्यक्ति का अपना साधन होगा अपना साधन होने के बाद में फिर वस्तु शक्ति कहीं काम करेगी फिर वस्तु शक्ति के साथ में कभी ठाकुर की जो कृपा है वो विशेष रूप से कहीं कार्य करते हुए विराजमान होगी और इसको कहीं नकारात्मक रूप में भी विशेष मुख से भी जाना जा सकता है कि श्री लाला बाबू ने मदन मोहन जी के प्रसाद को ग्रहण किया परंतु तो कभी ठाकुर अपनी स्वरूप शक्ति को नहीं दिखा रहे हैं कृपा शक्ति को प्रकट नहीं कर रहे हैं तो मन में विकार हो गया और जब कृष्णदास बाबा जी महाराज तात्पाद गोर्धन के उनसे जाकर के पूछा कि बाबा मन में बेकार आता है भजन में ये क्या बात हो रही है वो क्या खाते हो कल क्या खाया था बोले मनमोहन की ब्यारू ली थी पता लगा कि उस ब्यारू में कहीं संयोग किसी वार वधु का भी था बेशा का भी था और ये कहीं सिद्ध किया इसके द्वारा बड़े बाप श्रीपाद ने आदेश भी प्रदान किया कि ठीक है फिर तुमने पेट भर करके का मात्र लेते प्रसाद लेते प्रसाद मात्र लेते तुमने प्रसाद की ओर ध्यान नहीं दिया तुमने उसके स्वाद की ओर ध्यान दिया उसके भीतर जो फेला लव है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तुमने केवल उसके बाह्य रूप की ओर ध्यान दिया इसलिए कहीं मन में बेकार भी हो गया तो ठाकुर की कृपा भी चाहिए प्रसाद के साथ में महापुरुषों के माध्यम से जो वस्तु मिली है वह महा महाप्रसाद हो जाएगी तो उस तो संतों की कृपा का भी उसमें संयोग चाहिए उसमें वस्तु शक्ति तो विराजमान है ही साथ के साथ में अपना भी प्रयास और अपने भी साधन की एकाग्रता का भी विचार करना चाहिए तीनों वस्तुओं का विचार सदा सदा रखना चाहिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ए सब है प्राकृत द्रव्य प्रभु कहे ये सब हय प्राकृत द्रव्य ऐसा कपूर मरीच इलाइच लवंग गव्य रसवास गुण त्वक आदि तो सब प्राकृत वस्तु स्वाद सवार अनुभव बोलिए वस्तु तो बोई है सब प्राकृत दिव्य है इनमें कहीं चीनी मिली हुई है कहीं कपूर मिला हुआ है काली मिर्च इलायची लौंग माखन यही सब मिले हुए हैं मुलेठी सब वस्तुएं मिली हुई हैं सभी वस्तुओं का स्वाद पहले से लिया गया है परंतु तो सही दिव्य एक आस्वाद गंध लोकात सारे वो दिव्य हैं परंतु तो ये जो गंध है और ये स्वाद वस्तु में नहीं हो सकता है आस्वाद करिया देख सवाल प्रतीत आप लोग स्वयं आस्वादन करके देखिए आपको भीतर का अनुभव प्रतीत होगा कि ये वस्तु कुछ अद्भुत है तो महापुरुषों की शक्ति के कारण महाप्रभु की कृपा के कारण वस्तु के माधुर्य का अधिक प्रकाशन इसलिए संत कृपा के कारण भगवत गुरुदेव की कृपा के कारण संत कृपा के कारण वस्तु का स्वाद कहीं और अधिक बढ़ जाता है ये व्यवहार में भी कहीं देखने में आता है जगन्नाथ जी का प्रसाद और उसके बाद में यदि बिमला देवी के वो समर्पित हो जाए तो जगन्नाथ जी का प्रसाद की महिमा यह है देवी के संपर्क के कारण प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है और जगन्नाथ जी का प्रसाद कहीं छूता नहीं किसी के हाथ से कहीं भी वो प्रसाद आनंद पूर्वक ग्रहण किया जाता है तो श्री जगन्नाथ जी का के भोग लगने के बाद में वो प्रसाद है परंतु तो बिमला देवी के सन्मुख होने पर वही महा, महा बन जाता है क्योंकि उसमें कहीं वृंदा देवी अपनी शक्ति स्थापित कर देती हैं और शास्त्र में उसको प्रमाणित किया गया कि वो जो प्रसाद है वो प्रसाद महा महाप्रसाद होकर के विराजमान क्योंकि शक्ति से युक्त होकर के वो विराजमान है वो भगवत शक्ति से कहीं युक्त होकर के कृपा शक्ति से युक्त होकर के वह विराजमान तो ये अद्भुत वस्तु हो गई तो यहां पर बहुत सारी बातें श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला जो प्रसाद है वह और भी अधिक वस्तु उसके भीतर जो वस्तु विराजमान है वो वस्तु को कहीं माधुर्य को अधिक प्रकाशित करने वाला हो जाएगा श्रीमत महाप्रभु कह रहे हैं आस्वाद रहे दूर यार गंधे माते मौन आपना बिना अन्य माधुर्य को विस्मरण ये आह ये प्रसाद अद्भुत है अब ये महाप्रभु का अनुभव है कि आस्वाद दूर इसकी गंध मात्र वो मेरे मन को हरण करने वाली है ये अपनी अपूर्व जो मधुरमा है उस अपूर्व मधुरमा का आस्वादन करता है और अन्य अपने अतिरिक्त अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब उनकी मधुरमा का बिस्मरण करा देने वाला है ताते द्रव्य कृष्ण अधर स्पर्श हो इसलिए अनुभव करो कि ये द्रव्य में श्री कृष्ण के अधर का स्पर्श हुआ है और अधर के गुण इस महाप्रसाद में संचरित हो गए हैं ये सारे गुण यहां पर श्री कृष्ण के आधर के जो गुण हैं वो संचरित हो गए हैं अलौकिक गंध स्वाद अन्य विस्मरण अलौकिक गंध है अलौकिक स्वाद है तीसरी वस्तु है अन्य वस्तु को विस्मरण कराना ये महामादक होकर के ये कृष्ण के अधर का गुण है कृष्ण के अधर के तीन गुण अपूर्व गंध अपूर्व स्वाद और अन्य वस्तुओं का विस्मरण जो आधार सीधुना प्याय सुना गोपी कारण रही है कि अपने अधर सीधु से हमको का। ये जो राग विस्मारण नाम धरामृतम ये तेरा जो अधरात है ये अन्य जितने भी राग हैं उन सबों को भुला देने वाला है आगे वो श्लोक आएगा अनेक सुकृते सुकृतें हि अच्छे संप्राप्ति यदि अनेक बार किसी वैष्णवों की सेवा की गई और उन वैष्णवों में किन्ही वैष्णवों की कृपा उदय हुई हो तो उस कृपा से प्राप्त होने वाला जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उस सौभाग्य का नाम है शुक्र अपने पुण्य के द्वारा शास्त्र की मोदना से प्रकट होने वाला जो कार्य है उस कार्य के फल को हम कहेंगे पुण्य निज प्रयत्न से शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शास्त्र की लोगना के आधार पर जो प्रयत्न किए गए उनका नाम है पुण्य और संत की सेवा करने पर संत की कृपा से यदि कोई ऐसा पुण्योदय हो गया हो भाग्योदय हो गया हो जिस भाग्योदय के द्वारा हम भगवत भजन कर सकते हैं तो ऐसा भाग्योदय संत की कृपा का फल वह यदि प्राप्त हो रहा है तो उसका नाम है शुक्र संत की कृपा का नाम है शुक्र और उस शुक्र से कोई भाग्योदल भाग्योदय प्राप्त होगा तो अनेक सुकृतें संप्राप्ति न जाने किन संतों की सेवा जाने अन्याने हमसे बन गई होगी और उनकी कृपा हमारे ऊपर मिली होगी और उस कृपा के कारण आज हम में हमें ये स्वसर प्राप्त हुआ है जाने अनजाने किसी संत की सेवा की थोड़ी की बड़ी की ज्यादा की पंत संत के हृदय से यदि कहीं अहो भाव भाव प्रकट हुआ संत के हृदय से कभी ये भाव प्रकट हुआ आह कैसी सुंदर इसकी ठाकुर की सेवा में पूर्ति है ठाकुर इसके ऊपर कृपा करे ये यदि भाव उत्पन्न हुआ तो ठाकुर की कृपा ठाकुर के माधुर्य का आस्वादन उस भक्त को सही रूप में ही होने लग जाएगा ऐसे ही कोई कितने से बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो यदि संत उसके ऊपर अपने आंसू की एक बूथ डाल दें आंसू का एक छींटा भी पड़ जाए बूथ तो बहुत बड़ी बात है छींटा भी पड़ जाए सारे पाप धुल जाएंगे संत की कृपा के द्वारा क्योंकि ठाकुर ने कहा सदनुग्रहो भवान निधायता सद अनुग्र भगवान जी कह रहे हैं कि आप संतों के माध्यम से अनुग्रह करने वाले हैं सद ये ठाकुर का एक नाम है तो तत्व समीक्षा मारो भुनिया ने आवात्मकृतम विपाकम हृदा बपुर नमस्ते जीवे मुक्त पदे सब दायभा उसे जहां अनुग्रह प्राप्त हुआ वहां श्रीकृष्ण सरलता से उसे फिर प्राप्त हो जाएंगे तो जिन्होंने आपके चरण कमल रूपी नौका को स्थापित करके जो संतगण पधारे वे संतगण श्री कृष्ण सत अनुग्रह होकर के विराजमान है संतों के माध्यम से अनुग्रह करने वाले हैं तो दो चीज कहीं निष्कर्ष में प्राप्त हो रही हैं। कि संत के अनुग्रह करने पर ठाकुर की कृपा मिलती है और संत के द्वारा कहीं ठाकुर से प्रार्थना कर दी जाए किसी की दैनीय दशा को देख करके संत के हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाए द्रिवीभूता उत्पन्न हो जाए उसके आंसू की एक कहीं कणका भी कहीं छू जाए या कणका नवी छूए का कहीं निकल जाए हृदय ही ध्रुवीभूत हो जाए तो बड़े से बड़े अपराध की निवृत्ति उस समय हो जाती है तो दोनों चीज निषेध मुख से और अन्य मुख से संत कृपा वही कहीं सुकृत उत्पन्न करने वाली है जो सुकृत पापों की निवृत्ति करेगी और जो सुकृत सेवा करने का सौभाग्य कृपा करके प्रदान करेगी इसलिए सुकृत की इतनी महिमा है तो अनेक सुकृतें संप्राप्ति अनेक संतों की कृपा के माध्यम से उनके हृदय में कि हे प्रभो आप इसके ऊपर कृपा करो ये किसी संत ने यदि प्रार्थना कर दी है मन से चाहा है कि ठाकुर की इसके ऊपर कृपा हो तो यहाँ से संप्राप्ति उसे फिर यह सौभाग्योदय प्राप्त हो जाएगा ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वह भगवत भजन कर सकता सब आस्वाद कौरी कर, महाभक्ति इसलिए इस भगवत प्रसाद का सब आस्वादन करो और आस्वादन करते हुए महाभक्ति करो प्रसाद ग्रहण करने से आस्वादित भक्ति का उदय होगा ये महाप्रभु उपदेश प्रदान कर रहे हैं हरि ध्वनि कौरी सब एक कैला आस्वादन प्रेमत सवार मन भगवान की ध्वनि करते हुए सबने उस समय महाप्रसाद का आस्वादन किया और आस्वादन में सब महाप्रभु के कहने मात्र से ही सब प्रेम में मत्त हो महाप्रभु ने ऐसी कृपा की कि सब को उस वस्तु का आस्वादन प्राप्त हो गया तो वस्तु में अनेक दोष हैं भगवत समर्पित करने से सारे दोषों की निवृत्ति हो गई वस्तु परम चिन्हय हो गई चिन्हय होने के बाद में यदि कोई संत के श्रीहस्त से वो प्रसाद प्राप्त हुआ तो आणव उपाय भी है शक्ति उपाय भी है और संभव उपाय भी है तीनों उपाय एक साथ मिले इन तीनों उपायों की एक साथ मिलने पर वस्तु शक्ति कहीं अधिक ज्यादा प्रकट हो गई उसमें भी यदि संत विशेष रूप से कृपा करें, तो संत कृपा करने पर वस्तु के भीतर छिपी हुई जो शक्ति थी वह अत्यंत पुष्पित हो जाएगी संत के हाथ से दिया गया तो वस्तु में तीनों शक्ति आ गई कृपा शक्ति भी आ गई है वस्तु शक्ति भी आ गई है और उसका अपना प्रयास भी आ गया है उसने पहले कहीं कुछ धन दिया होगा आकर के प्रसाद लिया होगा ग्रहण किया होगा तो उसका अपना आचरण भी है वस्तु शक्ति भी है और संत ने दिया है तो संत की कृपा भी है परंतु तो संत यदि विशेष रूप से कृपा करें तो प्रसाद के भीतर जो कृष्ण अधरामृत है उस उसमत का स्वाद भी उसको प्राप्त हो जाएगा और का स्वाद प्राप्त होने पर फिर यदि पहले से भी सुकृत उसके किए हुए हैं तो उसको अपूर्ण रूप से आस्वाद की प्राप्ति होती हुई चली जाएगी तो अनेक सुकृतें ही हया छे संप्राप्ति वो ये विचार करें कि अहोभाग्य अनेक पुण्य करने, पुन्य करने पुन्य कर, अनेक संतों की कृपा संतों की इच्छा होने पर यदच्छा से मुझे इस महाप्रसाद की संप्राप्ति हुई है प्राप्ति हुई है और इसका आस्वादन वो करें फिर महाप्रभु ने कहा महाभक्ति करो प्रसाद प्राप्त करने से महाभक्ति की प्राप्ति होगी साधक कृष्ण दर्शन का नियम नित्य रखें, दूसरा नियम कि मैं भगवत प्रसाद के अतिरिक्त तो और कुछ वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा ये दूसरा नियम गृहस्थी को रखना चाहिए और तीसरा नियम कि मैं कहीं ना कहीं कुछ, कुछ, कुछ न कुछ श्री कृष्ण लीला कृष्ण कथा उसका अवश्य श्रवण करूंगा धार्मिक ग्रंथों का पाठ कृष्ण दर्शन और महाप्रसाद को ग्रहण ये तीन वस्तु ग्रहण करने पर हम गृहस्थियों का संसारी जनों के साथ में तो संपर्क रहेगा ही परंतु तो संसारी जनों के साथ में संपर्क करने पर भी संसार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा यदि तीन नियम रखे और तीन नियम नहीं रखे तो संसारी जनों के दुस्संग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाएगा इसलिए श्रीमंद महाप्रभु ये आदर्श कि कर ये आदेश दे रहे हैं कि आस्वाद कौरी कौरी महाभक्ति कि महाप्रसाद ग्रहण करो और महाप्रसाद ग्रहण करके महाभक्ति करते हुए विराजमान हो सभी हरिध्वनि सब सबने हरिध्वनि करते हुए उस समय महाप्रसाद का आस्वादन किया और आस्वादित प्रेमत सवार मन और आस्वादन करते हुए सबका मन एकदम प्रेम में मत्त हो गया अर्थात महाप्रभु के प्रेरणा से महाप्रभु की इच्छा के अनुरूप श्री महाप्रसाद ने अपनी शक्ति सबके सामने प्रकट कर दी है प्रेम्रभु सब्ञा दिला प्रेम महाप्रभु ने सबको आज्ञा दी और रामानंद उस समय ये श्लोक पढ़ने लगे कि सुरत वर्धनम शोक नाशनम सुरत वेणुना सुष्ट चुंबितम इतर राग विस्मारणम नितर वीर गोपीका गण कह रही हैं कि प्यारे हम बिरहा में अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं रुगण हैं बड़ी पीड़ा अनुभव कर रही हैं और किसी ने हमको बताया कहीं मोबाइल में देख लिया होगा कहीं बताया है किसी से कहीं किसी भी स्रोत से पता लगा कि हे धन्वंतर ही आप धनवंतरियों में भी श्रोमणि होकर के विराजमान हैं कि आपके पास में जो औषधि विराजमान है ऐसी औषधि कहीं दूसरी जगह नहीं है इसलिए हे धनवंतरी श्रोमणि आपके पास में हम रुग्ण गोपिकागण आई हैं अपने ताप को दूर करने के लिए श्यामचंद्र बोले ठीक है ये जगत को हमारे औषधि से लाभ हुआ होगा इसलिए लोग आगे आए हो तुमने भी सुना है तुम भी आई हो काय के लिए आई हो का हमने सुना है तुम्हारे पास में एक ऐसी औषधि है कौन सी औषधि आपके अधरामृत रूपी औषधि उस ओषधि का पान करने के लिए हम आई हैं और ये औषधि ऐसी है जो सूरत वर्धनम जो कि श्रीअंग में शरीर में अपूर्व ताकत उसको बढ़ाने वाली है सामर्थ्य को बढ़ाने वाली है प्रीति की सामर्थ्य को यह अध्य बढ़ाने वाला है भगवत प्रसाद उसके द्वारा प्रीति की वृद्धि होगी सुरत की वृद्धि होगी सुरत वर्धनम बोले हाँ हाँ हमारी औषधि ऐसी ही है आप जो कह रही है ठीक ही है बड़े लटे दुबले मरियल से लोग आते हैं और वे भी यदि महाप्रसाद को ग्रहण करें तो इस अधिक का पान करके वे भी परम परम सुपुष्ट हो जाते हैं तो केवल पुष्ट करने वाली औषधि नहीं है बल्कि शोक नाशनम सारे दुखों को भी दूर कर देती है ये बड़ी आरोग्यवर्धक भी है और दुख को दूर करने वाली भी है दोनों गुण है केवल दुख को दूर नहीं करती है आरोग्यवर्धक भी है और साथ ही साथ में तीसरा गुण और है इसमें रसायन का वो ये बड़ी मीठी भी है औषधि प्राय कड़वी होती है परंतु ये औषधि अत्यंत मीठी है औषधि केवल रोग को दूर करती है परंतु केवल रोग को दूर नहीं करती है ये आरोग्य वृद्धि भी करती है तो मीठी भी हो रोग को भी दूर करे और आरोग्य को भी बढ़ाए तीनों गुण इस अध्य में विराजमान है यह हमारे पास में ऐसी औषधि है और इसका प्रमाण यही है कि हमने कई जगह पोस्टर लगा रखे हैं उसमें देख लो स्वरित बेड़ा सुष्ट चुंबितम एक लटी दुबली छेद वाली मरियल सी बेणु इस अध का पान करके सुष्ट चुंबितम कैसी ग्रस्थी है ये इसका प्रमाण है स्वरित बेड़ोना जो छिद्र वाली मरियल सी लटी दुबली बेणु थी वह बेणु भी इस का पान करके सुष्ट इसका मात्र करके वो कैसी चुम्बन है कि बैशी ध्वनि वह सारे अंडक भित्ती का भेदन करके वह बैशी ध्वनि सब जगह घूम जाती है श्याम सुंदर बोले बोले हां हमारी वैशी में ये तीनों गुण हैं मधुरता भी है रोग निवृत्ति भी है संसार रोग की निवृत्ति करने वाली है और साथ ही साथ में प्रेम की वृद्धि करने वाली है आरोग्य भी है परंतु मेरे पास में यदि कोई मरीज आता है तो पहले मैं उससे पूछ लेता हूं कि जो हम परहेज बताएंगे वो परहेज करोगे कि नहीं ये परेज नहीं करते हो तो हमको बदनाम करने के लिए यहां पर मत आओ कहीं दूसरे जगह जाओ हमारे क्लिनिक में आने की तुमको जरूरत नहीं है परहेज पूरा करना पड़ेगा और हम अपनी आंखों के सामने उस परहेज की परीक्षा करेंगे कि कहीं तुम उप तो नहीं कर रहे हो बोले बताइए क्या कुपथ्य है बोले पति मुख दर्शन नहीं करोगी पति स्पर्श नहीं करोगी होगी ये परहेज है बोले ये तो इस वंशी की अपने आप एक विशेषता है कि इतर राग विस्मरण अन्य राग का विस्मरण अपने आप करती है ये इस औषधि की अपनी विशेषता है कि इस औषधि का जो सेवन करते हैं उनका कहीं दूसरी जगह चित्त लगता ही नहीं है इससे इसकी तो चिंता ही मत करो वो तो हम पहले से त्याग किए हुए हैं और ये वंशी और ये आपका अधरामृत ऐसा है जो कि इतर राज विस्मरण करा देने वाला है इतर राज विस्मरण निण श्याम सुंदर बोले ठीक है जान गए तुम परहेज भी करने के लिए तैयार हो परंतु तो अंटी में कुछ है कि नहीं ये बड़ा महंगा इलाज है महगी इलाज में तुम महगी जगह आ गई हो ये भाई छोटा मोटा इधर उधर की जड़ी बूटी देकर के देने वाला इलाज नहीं है ये राज जनों का राजा जनों का ये इलाज है तुम्हारी अंटी में कुछ है शाम सुंदर गोप का बोली बोल प्यारे ऐसा मक्का है कर बेतर वीर तू दान वीर है और बड़े से बड़े महंगे से महंगे हॉस्पिटल में भी दो चार बेड चैरिटी के होते हैं इसलिए बितर बीर, अरे दान दानवीर हमको अपने अधरामृत तू प्रदान कर बितरवीर हमको अपने अधरामृत का प्रदान कर क्योंकि जो श्रेष्ठ चिकित्सक होता है वह पैसे जरूर लेता है ठीक है वह अपना पारिश्रमिक लेगा पैसे लेगा परंतु वह भी पैसे के लिए चिकित्सा नहीं करता है वह तत्वत कहीं एक मिशनरी भाव को लेकर के ही चिकित्सा करता है तो अतः बितर वीर तू वीर है दान वीर है अतः बितर ते अधरात अपने इस अमृत को इस अशोक अभूतपूर्व जो रसायन है पर मूल्यवान रसायन है जिसके इतने इतने गुण हैं कि सुरत वर्धनम वो आरोग्य प्रदान करने वाली है शोक नाशनम सारे कष्टों को दूर कर देने वाली है वह स्वरित वेणु ना सुष्ट चुंबितम वो सुष्ट माने बड़े स्वाद के साथ में वेणु के द्वारा भी चूमी गई है और स्वाद नहीं होता तो वेणु उससे लगी नहीं रहती वेणु उससे चिपकी नहीं रहती परंतु वो वेणु अधर से चपकना ही चाहती है सदन लगना चाहती है इसका मतलब है वो सुस्वादु भी है ऐसी अपूर्व अमृत रूपी ये औषधि है ये रसायन है जो है जिसमें रसायन के तीनों गुण विद्यमान हैं मधुर होना रोग की निवृत्ति करना और आरोग्य भी प्रदान कर देना ये तीनों गुण जिसमें विद्यमान है ये केवल औषधी मात्र नहीं है ये रसायन है ऐसे रसायन को कृपा करके हमको प्रदान कर और इस रसायन की एक विशेषता है कि ये दूसरी जितने भी आसक्तियां हैं, उनको तो अपने आप को पथ्य को दूर कर देती है अतः हे वीर हमको अपने हमारे पास में इसका मूल्य देने की सामर्थ्य नहीं है परंतु तू तो अपनी दान के आधार पर इसको हमको अपने अधरामृत रूपी इस महा रसायन को प्यारे हमको प्रदान कर प्रदान कर श्री महाप्रभु यही श्लोक उसका आस्वादन कर रहे हैं बार बार आस्वादन कर रहे हैं श्लोक सुनी महाप्रभु महातुष्ट खैला क्या बात है श्री स्वरूप दामोदर भी चुन करके वो श्लोक ठीक समय पे कहते हैं जहा जो अवसर है तो ठीक समय पर किसी वस्तु को प्रस्तुत करना ये ही उस वस्तु की महिमा को एक साथ बढ़ा देता है तो श्लोक सुनकर के महाप्रभु को परम परम आनंद की प्राप्ति हुई और राधार उत्कंठा श्लोक पढ़ते लगा। उस समय श्री राधिका की उत्कंठा का एक श्लोक श्री महाप्रभु उस समय पढ़ने लगे कि ब्रजातुलतर रसाल तृष्णा अधरामृत सुकृत लभ्य फेलाजित अहिबल का सुदल बीट का चर्वित समय मदन मोहन सखित जिह्हा स्पृह कि वे मदन मोहन मेरी जिह्हा में अपूर्व उत्पन्न कर रहे हैं ब्रजातुललांगना इतर रसाल तृष्णाह ये अधरात श्याम सुंदर की जो अधरात है वो अधरात ऐसा श्याम सुंदर ऐसे हैं जो ब्रिज की अतुल कुलांगना जिनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है ब्रिज की जो अतुल कुलांगना है उनकी इतर रसाले तृष्णाह उनकी इन के अधिक्त अन्य जो तृष्णा हैं को वो दूर कर देते हैं। श्री ऐसे जो के ंगना है अतुल का तात्पर्य है कि जिनके गुण की कोई का कोई पार नहीं है अनंत अनंत गुण जिन कुंगनाओं में विराजमान हैं, ऐसे कुलांगना कोई सामान्य कोई सामान्य चंचल स्त्री के चित्त को आकर्षित करे सो बात नहीं है जो अतुल कुंगना है पार्थिवृत्ति में जिनकी कहीं कोई सीमा नहीं है ऐसी कुलांगनाओं के भी इतर रस उनकी तृष्णा को हरण करने वाले वेशी श्याम सुंदर है विजयातुलतर रसाल तृष्णा हरा पू चमक रहे हैं और इन अध्य फेला लव किसी संत की कृपा हो और कृपा के द्वारा कोई सौभाग्य उदय हो तब जाकर के ये फैलालव प्राप्त होता है अपने आप ये फिलहाल प्राप्त नहीं है इस फेलाल के लिए बड़ी सिफारिश चाहिए किसी संत की सिफारिश है तो ये फेलालव प्राप्त होगा यह अध प्राप्त होगा तो ये अधरा सुकृति माने कोई परम स्वतंत्र कृष्ण भक्त उसकी कृपा से प्राप्त होने वाला जो सौभाग्योदय ऐसा सौभाग्योदय हो सुकृत हो सुकृत का अवसर प्राप्त हो तब लंबेला श्री कृष्ण के अधरा की प्राप्ति साधक को होगी सुधाजित अहिबल का श्री श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर गिलौरी पान उसको मुख में दबा रखा है सुधाजित अमृत को भी जीत लेने वाली अहिबल का माने पान अहिबल्ली माने पान उसके सुदर बीट का उस पान की सुंदर जो बीड़ा उसको चर्विता है जो श्री श्याम सुंदर चर्वित कर रहे हैं तो ये की की प्राप्ति होना ये पान की गंडम गंडे संदिहते आदात तांबुल चर्तम ये जो ताम्बुल है इस चर्वित ताम्बुल को प्राप्त करना कोई सही बात नहीं है श्री श्याम सुंदर बड़ी चतुराई के साथ में इस पान को अपने अधरात को अपने पान को श्री प्रिया जी से कहते हैं प्रिय ये आपके गाल के ऊपर ये पराक्रम कैसे चपका हुआ है ऐसा करके जब पास में आना और ऐसा कह करके गलया देकर के जैसे उस पराक्रम को दूर करने के बहाने सबसे छिपा करके अपने अधरात को प्रिया के में प्रदान अधम गंदे संद्या कपोल के ऊपर कपोल उनका संधान करके अदा तांबुल चर्तम अपने आधे चर् तांबुल को देती किसी दूसरे को पता नहीं लगे या प्रिया जी के तांबुल को स्वयं ग्रहण करते करतेम्बुल चढ़ कभी श्री प्रिया जी अपने श्याम सुंदर के अर्च तांबुल का कुछ भाग सखी जो है उन सखी को प्रदान करती हैं कोई सखी बड़े ऐंठ के साथ में उसे अपनी सखियों में बांटती हैं तो अनेक प्रकार से सखी के माध्यम से श्याम सुंदर सखी के माध्यम से प्रियाजी ने ग्रहण किया प्रिया जी ने श्याम सुंदर को दिया श्याम सुंदर ने फिर प्रिया जी को दिया प्रिया जी ने कहीं सखी को दिया सखी ने मंजरी को को दिया कितने कितने चक्कर वह लोगों आनंदित करते हुए वह गंडे संद्या कहीं किसी बहाने से पास में आकर के कोई गोपनीय बात कहनी है जरा इधर आना ऐसा कह करके कान में कहने के बहाने चुपके से अपने श्रीहस्त से कभी अधर से सीधे अधर मिलाकर के उस को जहां प्रदान किया जा रहा है तो ये सुधाजित अहिबल का जो पान है वो अमृत को भी जीतने वाला है सुदल बीट का चर्चिता सुंदर बीट का उससे चर्मित श्री कृष्ण का मुख है समय मदन मोहना मदन माने श्री प्रेम मदन माने कामदेव और ब्रिज में प्रेम ही गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथम प्रेम का नाम ही ब्रिज में काम है जगत में काम का नाम प्रेम है परंतु लीला में प्रेम का नाम काम है उस काम की अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा कही है तो वे हैं श्री राधानंद अर्थ तो मदन रूप हो गई श्री राधिका उन राधिका को मोहित करने वाले कौन हो गए प्रेम स्वरूप हो गई श्री राधिका <intentingimir> उनको मोहित करने वाले हो गए श्याम सुंदर मदन मोहन और ऐसी जो श्याम सुंदर हैं वे हो गए व्रज के साक्षात कामदेव और व्रज के साक्षात कामदेव होकर के उनको मोहित करने वाली हो गई श्री किशोरी जो mm. तो मदन मोहन कह करके दोनों दोनों को प्रेम से मोहित करने वाले होकर के विराजमान हैं दोनों ही कामदेव होकर के विराजमान देव शब्द के तीन अर्थ में कहा गया देव अकस्मात दानार दोतना दीपनार जो दान करे दोतित करे और दीपित करे दान का तात्पर्य है उनकी कृपा से ही प्रेम की प्राप्ति होगी दान किया जो प्रेम दिया वो उनकी कृपा से ही भजन करने से दीपित होगा झलम लाएगा और दीपित होकर के दूसरों को भी दीपित करेगा श्रीमद गुरुदेव या उनके रसकों के वचन के द्वारा अनेक लोगों के हृदय में वह दीपित होगा जैसे दीपक से दीपक जल जाता है ऐसे ही एक के प्रवचन के द्वारा दूसरे के हृदय में भी प्रेम का दीपक प्रज्वलित होकर के विराजमान हो तो द्योतनाथ दानाथ द्योतनाथ और तो दीपनाथ वो काम देव है श्री किशोर जी की कृपा से श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से उन्होंने जीव के बाय काम के माध्यम से उस नाम को कृपा करके जीव को प्रदान किया और जीव को प्रदान जब किया तो साधक में जब साधन भक्ति के, साधन भक्ति से वह अधिक शांत के ऊपर करके, जैसे रत्न झलम लाता है इसी प्रकार वह द्योतित हुआ और द्योतित होकर कभी आवेश में जो वस्तु सामने निकली उसने दूसरे के हृदय को भी दीपित कर दिया प्रकाशित कर दिया ऐसा वो विश्व काम देव है काम का दान करने वाले द्योतित करने वाले और दीपित करने वाले होकर के विराजमान उनको ही हम परतत्व के रूप में जानते हैं उनको ही सर्वश्रेष्ठ रूप में तुम जानो तुमको जानना चाहिए यह भाव प्रकट हुआ वे श्याम सुंदर कैसे हैं वे हृदय में जो भाव पुष्पित हुआ है जो खिला है वो खिले हुए भाव को साक्षात रूप से वे उसके लक्ष्य हैं, जैसे बाण अपने लक्ष्य को ही भेदित करता है इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर की कृपा ही भक्ति के हृदय में जो भक्ति लता का बीज बोया गया था और जो भक्ति लता का बीज पुष्प बनकर के विराजमान हुआ है उस पुष्प रूप बीज वही लक्ष्य के रूप में प्रदान करते हैं जैसे बाण बाण का तात्पर्य होता है लक्ष्य श्याम सुंदर का एक नाम है पुष्पवाण काम दे अर्थात हृदय में पुष्प को खिलाना और उस पुष्प को ही लक्ष्य बनाना प्रेम का आस्वरन करते हुए वे विराजमान होते हैं उनका जीव को ध्यान करना चाहिए वो ही परम धीरे होकर के विराजमान है प्रयोग है धीम ही ये आदेश है ये विधि है विधि बताई गई वे शिफ्ट श्याम सुंदर हमारे रोम रोम के द्वारा कहीं हमको अनुभूति के विषय बने अंग अंग व्यापत रहे पाकों कहत अन काम जो कहियत तो मनफुरति प्रेम जो कहियत तो मनफुरति काम कहत रतिरंग और अंग अंग व्यापत रहे पाको कहत अनंग। प्रेम का तात्पर्य है सोया हुआ स्थायी भाव काम का तात्पर्य है जब स्थायी भाव ही जागृत होकर के चेष्टाओं के रूप में सामने आ जाए तो प्रेम जो कहा कही मन फुर मन में केवल स्फुरित हो रहा है अभी प्रकट नहीं है केवल धड़कन है मन में काम कहते रतरंग जब वो चेष्टाओं के रूप में आ गया तो वो हो गया काम और जब अंग अंग व्यापक रहा व्याप्त हो गया उसका नाम है अनंग तो वे अन्य रूप में वे श्री शाम सुंदर विराजमान है और उन शाम सुंदर का हम आश्रय ग्रहण करते हैं तो वे श्री मदन मोहना समय मदन मोहना वे श्री मदन मोहन तही अपूर्व रूप से विराजमान हैं मदन होकर के श्री प्रिया जी साक्षात प्रेम स्वरूप है इसलिए वे मदन हुई उन मदन को मोहित करने वाले हुए श्याम सुंदर श्याम सुंदर को मोहित करने वाली हुई श्रीप्रिया ऐसे मदन मोहन कहकर के जो दोनों दोनों को मोहित करते हुए विराजमान हैं ऐसे श्री युगल सरकार विराजमान हैं ऐसे भी मदन मोहन सखनौतीशोरी जी कह रही हैं वे मेरे हृदय में जो की स्प्रहा स्प्रहा प्रकट कर रहे हैं मदन मोहन कहने पर भी मेरे प्रेम से युक्त होकर के वे विराजमान हैं और उनका मैं आस्वादन प्राप्त कर रही हूँ मेरे हृदय में जो जोहा स्प्र प्रकट कर श्री एत गौर प्रभु भावा विष्ट ऐसा कहते हुए उस माधुर्य का आस्वादन लेते हुए श्रीमद महाप्रभु भावा विष्ट हो गए हैं और भावा विष्ट होकर के द्विश्लोर अर्थ कर प्रलाप करिया प्रलाप करते हुए वे इन दोनों श्लोकों का अर्थ कर रहे हैं कि अभी सखी तनुमन कराए क्षोभ बढ़ाए स्वरत लोभ हर्ष शोक आदि भार विनाश बिना ये तन मन इनमें क्षोभ करता है स्वरत का लोभ बढ़ाता है वही स्वरत वर्धनम उसकी व्याख्या है और हर्ष शोक आदि इनको रोग को शोक नाशनम होकर के विराजमान हैं। पास पासराय अन्य रस अन्य जितने भी रस हैं इतर राग विस्मारण अन्य रसों को पास पासराय माने दूर भगा देता है जगत करे आत्मवश संपूर्ण जगत को आत्मवश करता है लज्जा धैर्य धैर्य करे क्षय लज्जा धैर्य धर्म इनका क्षय कर देता है नागर तुमार अधर चरित अरे नागर नागर का तात्पर्य है जो प्रेम की वृद्धि में कुशल हो उसका नाम है नागर नागर शब्द का प्रेम वृद्धि में कुशल तो वो नागर प्रेम की वृद्धि में कुशल तेरे अधर्म के चरित्र को सुन माता है नारी मन नारी के मन को वो मतवाला करता है जिवा करे आकर्षण जिह्वा का आकर्षण करता है विचारित सब विपरीत विचार करो तो सब उल्टा ही उल्टा होता है इसके माधुरी का विचार करो तो सब उल्टा ही उल्टा फल होता है कछुक नारी का काय बासी लाज हाय आछुक नारी काय मेरा शरीर स्त्री का शरीर है कहीं थे बासी लाज मुख से अपनी हृदय की बात को नहीं कह सकती हूं इतना ही कहूंगी कि तुम्हारा अधर बड़ दृष्ट राय तेरे आधर बड़े ढीह के राजा हैं ये बात कहने में संकोच हो रहा है मुझे कि तेरे आधार दृष्ट राय हैं पुरुष को रे आकर्षण अरे नाभि को आकर्षण करे तो माना जा सकता है पंत वेणु शब्द संस्कृत में पुणलिंग है वेणु शब्द संस्कृत में पुललिंग है ये वेणु का भी आकर्षण करता है केवल नादी का आकर्षण ही नहीं करता है यह तो पुरुष का भी आकर्षण करता है आपना पिया मन ये उसको भी अपने अधराब का पान कराता है हाय अन्य रस सब पसा रहा है इस अधरावृत के सामने अन्य जितने भी रसे हैं तब सब भूल जाते हैं तो गोप्य के क्या कुशल कार्य किया वेणु पुण्लिंग है इस में, इस में पुरुष ने कौन सा ऐसा कार्य किया किम शब्द जो है उसके कई अर्थ हैं किम कि प्रश्न आक्षेप तो कुम वितोचरे छह अर्थ है किम शब्द के फिर प्रश्न प्रश्न का तात्पर्य है यदि बेणू मिल जाए तो हाथ जोड़ करके हम भी पूछेंगे कि अरे बेणू तूने जो तप किया वो तप की मंत्र हमको भी बता दे उसकी पद्धति हमको भी बता दे मंत्र सिद्धि की हम भी उसका आचरण करेंगे प्रश्न आक्षेप में हाय हाय दूसरे के धन को पीसा है तुझे लाज नहीं आती है दूसरे के धन का हरण करता है चोरी का पाप का तुझे भय नहीं है अधरात दामोदर दा, दामोदर दा, धरसोधाम गोपी का नाम हम गोपियों की संपत्ति है और उसको तू पान करता है तो किम प्रश्न आक्षेप कुत्साया पुरुष जाति होकर के पुरुष के अधरामृत का पान करे तुझे जरा भी लज्जा नहीं है निंदाया किम प्रश्न आक्षेप कुत्सायम वितर्क अरे जरूर इसने कोई ना कोई पुण्य किए होंगे तभी जाकर के इसको इतना सौभाग्य मिला कि श्री श्याम के को इसने में कर लिया है का आभास मालूम होता है कि इसने श्याम को पूरी तरह से में कर लिया है मुरली तव गोपाल ही भाव ये मुरली तभी भी गोपाल को अच्छा लगती है कि राख है एक पाम था होकर श्याम इतने अधीर हो अधीन हो गए हैं कि एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और इतनी भारी है कि कट टेढ़ी है जावर। गोवर्धन धारण किया श्याम सुंदर सीधे सटका खड़े रहे पंत तो जब वंशी को ग्रहण करते हैं इस वेणु को ग्रहण करते हैं तो तीन जगह से भार के कारण टेढ़े हो जाते का आवास आवास वितरक वितर्क कर रही है कि इसके भार के कारण इसके आदेश के कारण श्री श्याम सुंदर टेढ़े हो जाते हैं शाम सुंदर बंशी बजाते हुए बार बार गर्दन हिलाते हैं मानो कहते हैं जी हुजूर जी हुजूर। इस हजूर के आगे मानो आप इस के आदेश को प्राप्त करने के लिए बंशी बजाते बजाते जब शाम सुंदर गर्दन हिलाते हैं मानो कहते हैं कि मानो ये बंशी के आदेश को आप जी हुजूर कह करके एकदम बशवर्ती होकर के जैसे पालन करते हैं और ये बंशी जैसा कह देती है वैसा ही श्याम सुंदर के मन में बैठ जाता है शायद इस बंशी ने हमारी निंदा की होगी इसलिए बंशी भाई आते समय श्याम सुंदर की भों हमारे प्रति टेली हो जाती और इस बंशी की ढिटाई देखो कि आपन पोह अधर सज्जा पर कर पल्लव पलटावक मस्तानी होकर तो के स्वयं तो श्री कृष्ण की अधर रूपी शैया के ऊपर सो जाती है और शाम सुंदर से कहती है कि मेरे पैर दबाओ हाय हाय हाँ, इसको हायब लज्जा नहीं आपन पोह अधर सज्जा पे कल पल्लव पलतावत ये अपने पैरों को शाम सुंदर से दबाती है इतनी ढीठ है ये अद्भुत है ये भंशी ये प्रश्न आक्षेप क्षेप वितर्क आवास ये आवास और गोचर सामने दिख रही है आहा श्यामचंद्र की ये बंशी वो अद्भुत होकर के विराजमान इस समय अपूर्व इनकी शोभा जिस वंशी बहा बिहारी की शोभा का दर्शन करके हम सारे लोक लाज का त्याग करके इनके पास में आ रही हैं तो वंशी में अनेक आचुप नारी काय कहित लाज तोमार आधार ब्रष्ट राय पुरुष करे आकर्षण ये पुरुष करे आकर्षण अन्य रस रस सब जितने भी रस हैं भी सब इस प्रकार दूर हो जाते हैं ऐसे शिव महाप्रभु उस अपूर्ण रूप से वंशी जो है उनके प्रति आस्वाद प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं गौर बो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय कल व परसों दो दिन विश्राम रहेगा दीपावली और आंधकुट मेरे माथे श्री मदन मोहन जी जो विराजमान हैं मदन मोहन जी का परसों अन्नकूट है ढाई बजे से साढ़े पांच बजे तक ढाई से पांच बजे तक दर्शन है सब लोग दर्शन करने के लिए कृपा करके पधारें और अनुग्रह करें चरण प्रदान करें वृंदावन बिहारी लाल की जय कल दीपावली का उत्सव सब, सब लोग व्यस्त रहेंगे व्यसेंगे और परसों अन्नकूट कल तो दीपावली को समय सब लोग अपने घर में भी सब लोग व्यस्त रहेंगे तो कल का विश्राम और परसों कल और परसों दो दिन विश्राम है